द्रं कर्णे श्रेण्ञा देवा भद्रं पशे मजद्रा स्थिर सुं सस्तमे पदेपित शांते शांते शांति अथर्वेदी पांडव्यारिकिका अद्वैत प्रकरण के हम बारे में कार्य करके ऊपर विचार कर रहे थे जिसमें कहा कि देखो हमने जो युक्ति से जीवात्मा परमात्मा ऐक्य है एक है करके घटाकाश और महाकाश के दृष्टान देकर के कहा पूर्व में वो तो केवल युक्ति मात्र नहीं उसमें श्रुति भी है तैतर स्मृति को ब्रह्मबल्ली को जब देखते हैं पूर्वा प्रभाव से देखते हैं और जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य दिखाया है पंचकोश से अलग किया हुआ आत्मा को परमात्मा रूप से पहले परमात्मा का आरंभ करके बाद में आत्म शब्द आया उसको और वृद्धार्णी देखते हैं मधुविद्या मधुवि पंचम ब्राह्मण देखते हैं वहां भी ऐसी स्थिति है कई पर्याय में अध्यात्मा और अध्यदेव को एक बताया है अध्यात्मा और अध्यदेव को एक करके बताया यही चल रहा था राधा दो मधु ज्ञान ज्ञान माने विद्या मधुविद्या मधु उपासना तो बिर है उसमें परम ब्रह्म प्रकाशित हम दो, दो करके परम ब्रह्म को प्रकाशित किया जो यहाँ है वो जो वहां है एक ही है ऐसा करके दिखाया अध्यात्म में और उसमें अधिद में पृथ्व्या उदरे चय आकाश प्रकाशित उसी में कहा जो बाहर जो आकाश है और जो अध्यात्म आकाश पेट के भीतर है यह वही एक ही है ऐसा करके कहा हुआ है था <coughs> तो भाष्य हो गया था ठीक से चल रही थी मनुष्यों प्राणी अहम प्रमाताह तरह भोक्ताहमती पंचा विशिष्टा यद स्वरूप अच्छों भिन्न भिन भिन्न प्रकार विशिष्ट कि मनुष्यों में पूता मनुष्यों आगे प्राण में प्राणमय कोष में जाता है तो मनुष्य हम नहीं बोलता प्राणी अहम बोलता है मैं प्राण धारण करने वाला हम बोलता है मनोमय कोष में जाता है कर्ता अहम बोलता है और विज्ञान में में जाता है तो भोक्ता अहम ऐसा नहीं प्रमाता अहम बोलता है मनोमय में और विज्ञान में भी जान पर कर्ता अहम बोलता है और आनंदमय में भोक्ता अहम बोलता है वह आनंद भुग हो है किंतु अहम का बदलाव नहीं है केवल विशेषण बदल रहे तो सभी शरीरों में रहने वाला आत्मा एक ही दिखाया है वहां पंचान विशिष्टान विशिष्ट कोष तो विशिष्ट हो गए भिन्न भिन्न हो गए उनमें यदि एकम स्वरूप अनुगतम जो एक स्वरूप अनुगत है अहम अहम अहम जो आत्मा का स्वरूप सर्वत्र दिखाई पड़ता है अनुगतम प्रत्यक्ष चैतन्य वो क्या है अनुगत स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्य है वो तद ब्रह्मी जीव पर चैत्र स्थापन होता है दोनों एक ही है करके क्यों ब्रह्म का आरंभ करके वहां आत्मा में ले जाकर के समापन किया पूर्वापर देखने से तैत के प्रेम बल्ली में ऐक्य सिद्ध होता है तैतर सूर्ति का तात्पर्य बताकर अब तत्व बृहार स्तर तात्पर्य रहा है तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में दिखाया है ये दिखाते हैं दो, दो इत्यादि शब्द से कार्यक्रम कहा ठीक है मधु ब्राह्मण बहुशर्याय शो द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण बहुत सारे पर्याय में कई पर्याय है वहां बहुत सो पर अधिदैव अध्यात्म विभक्त यद्यपि अधिदैव अलग दिखाई पड़ता है अध्यात्म अलग दिखाई पड़ता है विभक्त है भिन्न भिन्न स्थानों में दिखाई पड़ती है दो दो स्थान और अयम एवं स वह यही है अधिदैव जो है ना वो यही अध्यात्म है ऐसा दिखा अयम एव सो जो वो है यही है ऐसा दिखा अंत में यही हर पर्याय में आता में अयम एवं में एवं ऐसे आता है यदि परम ब्रह्म प्रत्येक प्रकाशित परम ब्रह्म को प्रत्येक रूप से प्रकाशित हुआ।, हुआ है परम ब्रह्म प्रत्येक माने आत्मा रूप से प्रकाशित हुआ है मधुविद्या में इसलिए भी एक ही सिद्ध होता है तो अश्विन वृद्धात्मक श्रुति रही ब्रह्मत्मा के तात्पर्य में ये जो वृद्धात्मक श्रुति है मधुविद्या मधुविद्या में उसका भी तात्पर्य उसी में है जीव परमात्मा के आख्य तत्र दृष्टान्त दृष्टान्त कहा पृथ्व्या उदर ए चै वहां कहा आकाश एक ही बताया पृथ्वी में जो आकाश है और भीतर जो आकाश है एक ही है वह कहा पृथ्वी उधरे चैव यथाकाश प्रकाश निर्देश वहां कहा वैसे हमने भी यही पता है ये बताना चाहते है न केवलम ऐक्य तैत्य श्रुते तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में केवल तैत्य श्रुते का ही तात्पर्य है किन्तु वृद्धारण्य भी तात्पर्य उसी में है भाषण कहा था कि तेजोमय अमृतमय पुरुष पृथ्वी अंतर्गत विज्ञाता पर आत्मा ब्रह्म दया ब्रह्म प्रकाशित ब्रह्म का प्रकाशित हुआ ब्रह्म प्रकाशित हुआ मधुब्राह्मण में वहा कैसे भिन्न भिन्न स्थान दिखाया एक अतिदैत में है एक अध्यात्म में है प्रत्येक पर्याय में दो दिखा करके तेजोमय अमृतमय दोनों को क्या कहा वो भी तेजोमय अमृतमय है पुरुष है ये भी तेजोमय अमृतमय पुरुष है ऐसे कहा एक ही बताया स्वरूप एक ही बताया पृथ्वी आदि अंतर्गत हो जो पृथ्वी आदि के भीतर है अधिदय में उसी को यो विज्ञाता और यहाँ अध्यात्म में जो विज्ञाता बना हुआ है दोनों को एक दिखाया है यो विज्ञाता जो अध्यात्म में विज्ञाता रूप है अधिदैव में पृथ्वी आदि का अंतर्भूत है पृथ्वी के भीतर रहता है पृथ्वी को जानता है किन्दु पृथ्वी जिसको नहीं जानती इत्यादि ऐसा तो भी थी। दोयर दोयर पर ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सर्व दो आयात पर ब्रह्म रूप से ही दिखाया वहां भी माने जब तक द्वैत का संपूर्ण रूप से क्षय होगा द्वैत क्षय के पहले पहले तक यही बताते रहे या अंग मर्यादा अर्थ में है यही बताएंगे टीका टीका देखें अधिदेवम पृथ्व्या पृथ्व्याधि में अधिदेव को दिखाया है वहां पृथ्वी में जल में तेज में वायु में आकाश में इत्यादि में अधिदैव बताया और अध्यात्म से शरीर अध्यात्म शरीर में दिखाया है जो वहां तेजो भाई अमृतमय पुरुष है वो यही पुरुष यहाँ भी है ऐसा बताया जो वहां है वही यहाँ भी है पृथ्वी को नहीं देखा है पृथ्वी के नियंत्रण करने वाला जो तत्व तो बैठा है वो यही है एक ही है ऐसे दिखाया आत्मा को दिखा है शरीर अधिदम पृथ्वी अध्यात्म से शरीर है अधिदैव पृथ्वी आदि में और अध्यात्म शरीर में तेजोमय हो ज्योतिर्मय तेजोमय का ज्योति प्रकाशमय पुरुष है आत्मा ऐसा दिखाया चैतन्य प्रधान चैतन्य प्रधान चैतन्य के प्रधानता है अमृतमय अमृत धर्मा वाला बाकी सब मृत है वही एक है अमृत नमृत नरता नहीं बाकी सब मृत है जाते ध्रुव जित् भी पैदा हुए सब मरना एक अमृत है आत्मा ही अमृत है अमृतमय ऐसा कहा है अमरण धर्म अमृतमय वाला नहीं है वो ऐसा देखा जो पृथ्वी आदि के भीतर है अध्यात्म दोनों एक है अमरण धर्म है ऐसा पुरुष है पूर्ण पुरुष क्यों कहा उसको प्रत्येक में कहा तेजोमय अमृत पुरुष पूर्ण अध्यात्मक पूरुण है आकाश के समान है कई वो नहीं हो तो उपाधि अल्प दिख रहा है उपाधि के कारण पूर्ण है।, है, है और शरीर के भीतर है शरीर अंतर्गत शरीर के भीतर भी है। जो विज्ञाता या रूप से बैठा हुआ है सब परैव आत्मा ये जो भीतर बैठा वो पर आत्मा ही है ये शरीर के भीतर बैठने वाला पर आत्मा परमात्मा ही है ऐसा सिद्ध किया सब विज्ञाता पूर्णम अन्न ब्रह्म तेरा, तीन नंबर की टिप्पणी विज्ञात ब्रह्म विशेषणवत्व कथन विज्ञाता को ब्रह्म का विशेषण बनाया अयम सय विज्ञाता को बनाया विशेषण और पर को बनाया विशेष्य विज्ञातुर्म्बर में कहा विज्ञातुर्म विशेषणवत्व कथन विज्ञाता को ब्रह्म का विशेषवत्व कहा मान विशेषण बनाया मतुप के आगे प्रत्यय लगा होगा तो मतुप के प्रकृति का अर्थ बोध कराता है ना ब्रह्मवत्व माने ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मवत्व का अर्थ ब्रह्म होता है क्यों ब्रह्म ब्रह्मवत् में लगा है मतुप और आगे प्रत्यय है मतुप के आगे अगर त्वप्रत्यय लग जाए भाव अर्थ प्रत्यय तो मतुप के प्रकृति का अर्थ बोध कराएगा बन्नी बत्व का अर्थ क्या होता है पर्वतो बोलेंगे तो बननी है धूमभत्तेंगे तो धूम कहीं कहीं पर्वतो बोलते हैं कहीं धूमभत् बोलते हैं धूमभत् धूम है धूम शब्द से मतुप करेंगे आगे तौ प्रत्यय लगाएंगे तो मतुप के आगे जो त्व लगता है तो मतुप के प्रकृति का बोध कराएगा हमेशा तो यहां भी ब्रह्मवत्व कहा तीन मिप्पणी ने कहा विज्ञातोर ब्रह्म विशेषणत्व तो कथन है नज्ञाता को ब्रह्म का विशेषणत्व मानी विशेषण कथन है ना यह अर्थ है वो शब्द के सौंदर्य दिखाने के लिए वत् तो ज्यादा हो गया विशेषणत्व तो बोलो विशेषण बोलो एक ही है विशेषण का कथन मैंने से कहा <coughs> तेरह सविज्ञाता टीका में कहते वो विज्ञाता जो है ये जो भीतर अध्यात्म पड़ा हुआ जो विज्ञाता है सर्वपूर्णम पूर्ण है व सबके सब पूर्ण जो सार्वस, पूर्ण जो अपरक्षिन्नम ब्रह्म है वही है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है किया है। किया ब्रह्म परम ही प्रकाशिज्ञाता ऐसा कर्म कहते अबवादवस्थायाध्यासंभवात्व कथम उच्य ये तो ऐक्यदिखान अपवाद अवस्था है अपवाद अवस्था में दो दो कैसे बोल दिया दो योर, दो, योर, मधु वहाँ भी दो, दो में हुआ है, ये तो अप, की बात है ऐक्य अवस्था की बात करना है तो उस समय दो दो कैसे बोले है अपवाद अवस्थायाम अध्यारोप अपवाद अवस्था में तो अध्यारोप होता नहीं पूर्व में पहले अध्यारोप होता है बारहवें अपवाद होता है यह तो अपवाद अवस्था की बात है मधुविद्या जो दिखाया दिखाया तो अपवाद अवस्था में अध्यारोप असंभवाद पूर्व पक्षी शंका कर रहा है वहां अपवाद होना अध्यारोप होना संभव नहीं है द्वयो द्वयो कथम उच्चते द्वयो द्वयो शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया जाता है प्रश्न उठा तक उत्तर में बोलेंगे टिप्पणी चार के देखें पड़े अपत प्रगण है ना मधुविती ऐक्य बताना है द्वैत का प्रतिषेध करना है उसने तो वहां द्वयो द्वयो शब्द का कैसे करेंगे थोड़ी यहाँ तो अभवाद प्रक्रिया कैसे कहा प्रतिषेध रूपे अश्विन अद्वैत प्रगण अश्विन माने मधुविद्या मधुविद्या प्रकरण में कथाभूत मधु ब्राह्मण अद्वैत प्रकरण कौन है तथा भूत अद्वैत प्रगण है मधुविद्या मधुब्राह्मण में मधु ब्राह्मणे वा अद्वैत प्रगणित अथवा तथा भूत मधु से कोई भी अर्थ ले लो तो यहाँ शब्द कैसे कैसे हो रहा है प्रश्न उठा तो इसको उत्तर देते हैं आदवैत क्षयात करके मैं समय कहा के पहले, पहले अवस्था में कहा दो दोयो, दोयो। मर्यादा में अंग है आदवित क्षयात मर्यादा में अंग है अधिकार है का अधिकार है आद्वैत क्षयात की टिप्पणी है द्वैत क्षयात अत्र मर्यादायाम आंग ये जो है अभिविधि में नहीं है मर्यादा में है द्वैत नाश होने के पूर्व अवस्था में दिखाया है अभिविधि नहीं है ये आम मर्यादा में कहा अद्वैत क्षयात् परम ब्रह्म प्रकाशित द्वैत क्षय होने से पहले पहले परम ब्रह्म को इस रूप से दिखाया ठीका देखें द्वैत क्षय पर्यतम ब्रह्म प्रकाशित हम द्वैत क्षय तक ब्रह्म प्रकाशित किया वह। कई पर्याय में बताते रहे एक में संतुष्टि नहीं किया पुनर्दात्र जो कहा है वो केवल अनुवाद है तो द्वैत क्षय तक का कहने वाला है किंतु द्वयो द्वय अनुवाद अनुवादी का संधि है अध्यारोप अवस्था में जो दिखता था उसी का अनुवाद करके बोल रही है दोये दो अनुवाद मात्र छिप्पणी निषेध्य समर्पणार्थम निषेध के समर्पण करने के लिए निषेध क्या है दो उसके समर्पण करने के लिए दो द्वय तरीके का उसके लिए मधु ज्ञाने मधु एवं प्रकाशित न ब्रम आस पुर्वाधिक मधु मधु विद्या में तो मधु प्रकाशित हुआ है इम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधु इत्यादि मधु शब्द से कहा है ऐसे ही पृथ्वी ये सर्वाणी भूतानि मधु मधु शब्द है ब्रह्म शब्द कहाँ है वो कहा ब्रह्म प्रकाशित हुआ मधु का प्रकाशित हुआ ये पूर्वादी की क्षमता है मधु ज्ञान मधु विद्या में मधु एवं प्रकाशित माता मधु ही प्रकाशित हुआ है मधु मधु दिखता है सब ये जो पर्याय देखो मधु उसका मधु ये इसका मधु वही दिखता है मधु प्रकाशित है न ब्रह्म ब्रह्म प्रकाशित तो है ही न वहां करके कहते हैं मधु ज्ञान शब्दार्थम व्युत्पादित मधु ज्ञान जो शब्द है ना तो उसके व्युत्पादन करते हैं मधु ज्ञान शब्द मधुज्ञानी जो मधु ज्ञान शब्द है उसके व्युत्पत्ति दिखाते हैं भाषिकार प्रश्न कर दिया पूर्वाज ने कह कहा है ब्रह्म विद्याख्यम मधु वहां जो मधु विद्या में जो मधु आया ब्रह्म विद्या नाम की मधु है क्योंकि तो वहां पर जो मधु की चर्चा में ऐसा अमृता बोला हुआ है आय में वैसा ऐसा अमृता, तेजोबाया अमृत मयु पुरुष इत्यादि है तो ब्रह्म विद्याख्यम मधु ये ब्रह्म विद्या नाम के मधु है वो मधु से ब्रह्म विद्या को कहा वहां ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृतम माने अमृतत्म मोदन हेतुत्ज्ञात है क्यों आनंद का कारण है उस अवस्था में जाए तो फिर क्या जो कुछ पाना पा लिया उसने जो कुछ करना कर लिया वो स्थिति हो जाती है तो आनंद नहीं तो आनंद का कारण होने से उसको मधु कहा वास्तव में मधु नहीं है आनंद का कारण है में कहा मोदन हेतुत्वाद विज्ञात यशमिन मधु ज्ञानम माने मोदन हेतुत्वाद विज्ञायते यशमिन मधु माने अमृतत्व मोदन हेतुत्वाद विज्ञायते य जिसमें इस जिस, जिस प्रकार में ऐसा ज्ञान होता हो उसको कहा मधु मधुज्ञान ज्ञान ऐसा मधु ज्ञान दिखाई जिसमें मधु का ज्ञान होता हो उस विद्या को मधु मधुज्ञान कहा मधु मने मोदन अमृतत्व अमृतत्व की जानकारी होती है उसको विद्या कहा मधु ब्राह्मण तस्वीर तो मधु ब्राह्मण है ठीक है <laughs> शब्द से क्वेश्चित आश्रितत्व रूपव अनुमेद मधु शब्द आया है शब्द है वो मधु ज्ञान एक शब्द है मधु ज्ञान तो एक तो मधु ज्ञान एक शब्द है शब्द कहीं ना कहीं आश्रित होगा देखना है शब्द गुण है कहीं ना कहीं आश्रित होगा अब न्याय के तरीके तरिक, से चलते हैं केवल सीधी सीधे आकाश की सिद्धि नहीं होती है धीरे धीरे करके चलेंगे बस तो आकाश की सिद्धि हो कई बार अनुमान करते चलेंगे टिप्पणी ये देना चाहते हैं शब्द से कुछ आश्रित रूपव अनुमत है जैसे रूप गुण है कहीं ना कहीं आश्रित होता है कहा आश्रित होता है पृथ्वी पृथ्वी तेज तेज जल में आश्रित होता है उसी प्रकार द्रव्य में आश्रित है कहे न कहीं आश्रित है गुण कहीं होगा जैसे रूप है गुण है आश्रित है पृथ्वी में है जल में है तेज में है तो शब्द भी एक गुण है तो कहे न कहीं आश्रित होगा और कहा आश्रित होता है जल्दी पता नहीं लगेगा देखेंगे आप अनुमान है शब्द से सात नंबर टिप्पणी है ना शब्दों गुण चक्षुर्हणा योग्य ग्रहण योग्यते नहीं ग्रहण अयोग्य चाहिए चक्षुर ग्रहण का योग्य नहीं है वो अयोग्य पाठ चाहिए यहाँ योग्यत्व सति लिख दिया है मात्र चढ़ा देना चाहिए शब्द पक्ष बनाना गुणत्व साध्य होगा शब्द में गुणत्व रहेगा गुण बोलेगा तो गुणत्व तो शब्दों तो गुण चक्षुर्ग्रहण अयोग्य सदी इंद्रिय ग्राह्य जाति तो मत्वाद तो चक्षु इंद्रिय का विषय न होता हुआ और बाह्य तो इंद्रिय ग्राह्य जाति वाला है बाह्य इंद्रिय जाति जो जाति होगी योग गुणो यद इंद्रिय ग्राह्य तनिष्ठा तदभावश तनिष्ठा जाति से तदभावस्त तेनाव इंद्र ग्राह्य ऐसा नई आयोग नियम है जो तो दे तो तो गुण जिस इंद्रिय का विषय होगा उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय का विषय नियम है नई न्यायिकों का नियम है योग यदि इंद्रियण ग्राह्य तनिष्ठा जाति तदभावश्य तेने व इंद्रिय शब्दाभाव किस स्रोत्र से जानना होगा यानी चक्षु से शब्दाभाव का ज्ञान नहीं होगा और शब्द निष्ठ जो जाती होगी वो भी चक्षु इस स्रोत्र से जानना होगा यो यदि इंद्रिय ग्राह्य तनिष्ठा जाति तदभावश्य तेने व्रियो का कथन है हमें भी मान्यता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो कहना चाहते हैं अनुमान शब्द से मान शब्दों गुण चक्षुग्रहण अयोग्य बहिइंद्रिय ग्राह्य जाति मान जाती कोई बहिन्द्रिय ग्राह्य जाति है वो जाति मान है वो बहिइंद्रिय तो ग्राह्य जो जाति वो जाति मान है शब्द ये बोलना चाह रहा है शब्द गुण है क्यों चक्षुग्रहण का योग्य न होता हुआ बहिर्ंद्रिय जन्म ये बाहरी इंद्रिय ग्राह्य जाति वाला है वो ऐसा बोला जाति मान है कोई ना कोई जाति उसमें है कैसे परसवत जैसे परस होता है बाहरी इंद्रिय ग्राह्य क्या है चक्षु चक्षुग्राही होता कि नहीं होता चक्ष चक्षु, चक्षु अग्राह्य तो इससे आ जाएगा चक्षु चक्षुग्रहण अयोग्य तो इसने और बाहरी इंद्रिय ग्राह्य जाति मत तो है कि नहीं बहिइंद्रिय क्या है जातिमान क्या है परसत्व परसत्व वाला परस है जैसा वो है तो यह सब तभी इससे क्या गुण की सिद्धि होगी सब दो गुण बोला है क्योंकि बहर इंद्र ग्राह्य जाति न होता हुआ बहिरन्द्रिय अग्राह्य होता हुआ बहिर इंद्रिय ग्राह्य जाति वाला सिद्ध हो जाएगा जैसे पर्श है अनुमान से कर दिया सब एक गुण है करके सिद्ध किया अभी आकाश आदि की सिद्धि नहीं हुई अभी उसका आश्रय सिद्ध करना पड़ेगा आगे बोलते हैं गुणत्व सिद्ध से गुण सिद्ध इस अनुमान के द्वारा शब्द में गुणत्व हो हो गया। शब्द एक है तो नहीं है, और जातिमत्व जैसे परस गुण है, परसा है। जाति बैठा है चक्षु अग्राह्य दृष्टानी प्रकार अब कहते हैं शब्द क्वचित आश्रित अब दूसरा अनुमान शब्द कहीं कहने कहीं आश्रित होगा शब्द को पक्ष बनाना आश्रितत्व कुछ साथ तो साध्य बनाना क्यों कहते हैं गुणत्व। जब गुण की सिद्धि होगी तो गुणत्व शब्द में बैठेगा गुणत्व। तो जो जो गुणत्व वाला होता है कहने ना आश्रित होता है यत्र गुणत्व तत्र कुचित आश्रितत्व जहां जहां गुणत्व hmm. वाला होगा जो गुणत्व होने जहा होगा मान गुण बनेगा वो कहीं ना आश्रित होगा रूपम जैसे रूप है रूप गुण है आश्रित है द्रव्य पर पृथ्वी चलते है जो आश्रित है तो शब्द भी कोई न कोई द्रव्य में आश्रित होगा कहने के आश्रित होगा यह सिद्ध, यह हुआ आश्रित सिद्ध हो जाएगा सामान्यतः सामा तो शब्दाधिकरण सिद्ध कौन है शब्द का अधिकरण पता नहीं लगा कोई न कोई अधिकरण है जैसे गुण होते हैं कहने के आश्रित होते हैं जैसे रूपादि को देखा है तो कहे आश्रित है वो ठीक है इस प्रकार शब्द भी एक गुण सिद्ध हो गया है तो कहे नाम अधिकार अधिकरण पता नहीं लगा तीसरा अच्छा, अनुमान करेगा शब्दों न शब्दों न पर्शव विशेष गुण पर्श वाले कितने होते हैं चार पृथ्वी जल तेज वायु इसमें रहने वाला गुण नहीं है शब्द ये सिद्ध करना चाहते हैं तो परिशेष न्याय से आकाश में रहता है सिद्ध करेंगे पहले चार का खंडन कर देंगे शब्दों नाला विशेष गुण। स्पर्श वाला विशेष विशेष गुण नहीं है स्पर्श वाले में रहने वाला विशेष गुण नहीं है स्पर्श वाले होते हैं पृथ्वी जलते वायु ये पर्श वाले होते हैं इसमें रहने वाला गुण नहीं है शब्द क्यों <laughs> अग्नि का कारण, का, कारण तो गुण दृष्टांत जैसे सुख है संयोगाण सुख एक दृष्टांत में घटाना सुख एक गुण है अच्छा तो अग्नि संयोग का असंभाव तो अभाव सती कारण तो अभावे सती कारण गुण प्रत्यक्ष सुख के लिए कोई को का कारण गुण पूर्वक नहीं होता है नैयायको का कहना है कार्य गुणा, कारण गुणा स्वसमान जातीन कार्य गुणान आरभन दे ऐसे नई बोलते। जैसे धागा में गुण होगा, रहा रक्त गुण होगा, तो कारण गुण हो गया धागा के गुण कारण गुण स्वसमान जातीन कार्य गुणान आरभन पट में जो रूप पैदा होगा ये पट का रूप किससे पैदा होना है तंतु के रूप से पैदा हो गए में हो का पट कारण होगा पट और उस रूप का असंभाई तंतु रूप। तंतु रूप कारण कारण होगा असंभागर धागा में रूप लो तो कपड़े रूप कहां से आएगा कारण जो गुण होता है कार्य गुणों को पैदा करता है अपने समान कार्य गुणों को पैदा करेगा जैसे अपना स्वरूप है वैसे पैदा करता है ऐसा मानते हैं तो यहां पर सुख दृष्टांत दिया हुआ है शब्दों न पर शब्द विशेषण था तो देखो सुख जब उत्पन्न होगा अग्नि संयोग असमी कारण क्या होगा पता है आपको तो? जब अग्नि संयोग करना है अग्नि के साथ संयोग करने के लिए असमी कारण क्या बनेगा संभा तो दो द्रव्य हो जाएंगे जिसके अग्नि का संयोग करेंगे संभा हो होगा वो संयोग हो है तो असमी कारण क्या होगा कर्म या तो इसको इधर लाओ या इसको उधर ले जाओ या दोनों को लाओ कर्म होगा माने संयोग का असमय कारण संयोग या विभाग का असमायी का कारण होता है कर्म कर्म का लक्षण यह एक प्रकार संयोग भी विभाग और असमी कारण कर्म संयोग का या विभाग का विभाग करने के लिए कर्म करना पड़ेगा आपको क्रिया करनी पड़ेगी संयोग करने के लिए भी क्रिया करनी पड़ेगी इसको उठा के लाओ या उसको उठा कर वहां ले जाओ या दो कर्म है यह अग्नि संयोग असंवाई कारण तो अग्निसमयोग का जो असमायी कारणत्व तो का अभाव होता हुआ अग्निसमयोग का असमिक कारणत्व तो नहीं है उसमें किसी में सुख में सुख दृष्टान्त दिया हुआ है अग्निसमयोग का क्या सुख सुख के लिए कोई कर्म नहीं होता असमी कारण सुख का असमी कारण सुख कर्म नहीं है कारण तो अभावी सती अकार प्रत्यक्ष अन्य गुण तो कारण गुण पूर्वक पैदा होंगे जैसे रूपादि आदि हैं रूप रस गंगा है कारण के गुण कार्य में असमिक कारण बनते हैं कारण पूर्वक होते हैं किन्तु तो सुख अकार प्रत्यक्ष होता है उसे असमिक कारण नहीं मिलेगा सुख से पैदा नहीं होते सुख और न कोई निमित्त है किंतु तो सुख से सुख पैदा नहीं होगा सुख तो अंतिम फल है तो सुख में हेतु भी है साध्य क्या है शवधत विशेष गुणत्व का जो अभाव है सुख में परसवत विशेष गुण नहीं है वो पर्स वाले में रहने वाला पृथ्वी जल देश वायु में रहने वाला विशेष गुण भी नहीं है वो तो आत्मा में रहने वाला गुण है, है, है। न्याय के मत में वेदांत में रहने वाला गुण है वो तो दृष्टांत में घट गया है तो यह भी मानना पड़ेगा आपको यह मानना होगा शब्द भी पर्स वाले में रहने वाला विशेष गुण नहीं है सिद्ध हो जाएगा पर ये भी वैसा ही है कैसा है शब्द के लिए अग्निशमयोग का असमिक कारण तो कर्म की आवश्यकता नहीं है इसको पैदा करने के लिए शब्द पैदा होने के लिए का अग्निशाम तो अभाव होता हुआ अकार प्रत्यक्ष होता है शब्द पैदा होने के लिए कारण गुण पूर्वक नहीं है सिद्ध होगा कहते ये इतना बड़ा हेतु क्यों बना दिया विशेषण बनाया हेतु का अग्निशमयोग का असमिक कारण तो अभाव है विशेषण क्यों कहा पाकज रूपाधो भी विचार वारणाया सत्यम तम देखो रूपरस गंध स्पर्श जो चार गुण हैं पृथ्वी में पाकज होते हैं अन्यत्र पृथ्वी पाकज भी है अपाकज भी है दोनों रूप है नित्य अनित दोनों हैं और अन्यत्राकज ही है जलादि में जो जहां जितने हैं चार में पृथ्वी जल तेज वायु में जितने जितने गुण पड़े हैं रूपरस गंधस्पर्श वो अपाकज होते हैं हमने पृथ्वी घट में देखा है पाकज रूप तैयार होता है आम आदि में देखा हम जाके भूसा आदि में डाल देते हैं पहला हरा था बदल जाता है पीला हो जाता है वो तो पाकज रूप है पाकजन्य है गरमाइश के कारण से पैदा हुआ एक विलक्षण तेज समय को पाक शब्द से बोलते हैं हम लोग तो ऐसा यहां दे रहे हैं पाका रूप आदम वे विचार वा है पाकज रूप में हेतु है क्या अगर समय और असमय कारण तो अभाव अकारण अकार प्रत्यक्षत्व इत्यादि होने से वे विचार हो जाता इसके लिए हेतु न देते केवल अकार प्रत्यक्षत्व तो इतना मात्र बोलते विशेष लगाते खाली हेतु में अकारण गुण प्र... प्र... प्रत्यक्षत्व तो बोलते पागज रूपाधि मरी जाती वो कारण पूर्वक नहीं होता कारण गुण तो अलग ही था अलग ही रूपाधी पहले हरा आम पीला हो गया पीला बनाने के कारण गुण को ही नहीं तो उसे अतिव्याप्ति होती इसलिए क्या कहा अग्निशमयोग का असमिक कारण तो अभावी इत्यादि का उसमें पाक तेज का संयोग चाहिए तेज का संयोग का असमायिक का कारण कर्म चाहिए वहां तभी होगा पाक दूर तैयार करने के लिए भूषा आदि में मिलाना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा वहां ये अग्निशमयोग का समय कारण तो बैठा हुआ है इसलिए बे नहीं होगी ये देने पर अग्नि कहते हैं पट रूपादिचारणायाकार है। अकार क्यों कहा होगा अग्निमयोग होगा अकार प्रत्यक्ष विशेष क्यों दिया विशेषण होता तब तो कहते हैं पट के रूप में व्यविचार वारण करने के लिए वो कारण गुणपूर्वक होता है और पट का रूप पैदा होने के लिए अग्निसमयोग असंभा अग्नि का संयोग असंभा करेंगे अग्नि लगाएंगे तो पट का रूप तैयार ही नहीं होगा अग्निशब्दों का असंभव कारण कर्म नहीं पट तो है पट रूप के लिए इसलिए कहा अकारण गुण अकार इत्यादि दिया ये कारण गुण पूर्वक होता है पट का रूप क्या होगा तंत्र का रूप पूर्वक होता है जलीय परमाणु रूपादो विचारणा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शब्द भी है अकार गुण प्रत्यक्ष जलीय परमाणु रूप प्रत्यक्ष नहीं होता और अकार पूर्वकत्व उसमें है और अग्निशमयोग असमय कारण कर्म का भी अभाव है वहां अग्निशमयोग का असमय कारण कर्म भी नहीं जलीये जो परमाणु रूपे उस समय कौन सा कर्म करना कर्म होता ही नहीं कर्म का अभाव भी है और अकार व प्रत्यक्ष तो माने प्रत्यक्ष नहीं अकार पूर्वकत्व तो है उसमें कारण गुण नहीं परमाणु दृणु में तो कारण गुण पूर्वक होगा परमाणु में नहीं इसलिए प्रत्यक्ष दिया इत्यादि चलो ये गुण सिद्ध कोई अधिकारण है ही सिद्ध हो गया अब कहते हैं चार का तो हो नहीं पाया पर विशेष गुण नहीं हो सत का शब्द क्योंकि अकार होता है अच्छा, आगे कहते हैं शब्दों निकाल गुण हाँ अब काल वन इनके लिए तीन का एक साथ देखे चार का खंडन किया और चार पे शब्द नहीं रह सकता सिद्ध हो गया अब तीन के लिए नहीं देख काल मन का भी गुण नहीं हो सकता <GThenal establish a Kiri> क्यों विशेष गुणत्व दिख काल मन में विशेष गुण नहीं होता या विशेष गुण आई है शब्द विशेष गुण है और दिशा में काल में मन में विशेष गुण एक भी नहीं है कोई विशेष गुण नहीं रहता है ये विशेष गुण वाला है इसलिए उसमें भी यह समावेश नहीं हो सकता पर्श वाले चार में समावेश नहीं हो पाया शब्द और दिशा काल मन में भी समावेश नहीं हो पाया अब क्या रहेगा आत्मा देखते हैं ना भी आत्मा विशेष गुणा कहते हैं आत्मा का विशेष गुण भी नहीं हो सकता ये कौन शब्द क्यों बहिर्ंद्रिय शब्द क्या है आत्मा बहिर्ंद्रियोग्य नहीं है वो तो अंतर इंद्रिय योग्य है मन का विषय बनता है आत्मा आत्मा का गुण भी नहीं हो पाएंगे द्रव्य कितने थे नौ नौ में से चार का एक बार खंडन हो गया तीन एक बार खंडन हो गया एक एक बार ठ चले गए क्या बचे आप आकाश इत शब्दाधिकरण नवम द्रव्यम गगनात्मक सिद्धम इस तरह से शब्द का अधिकार नवम द्रव्य सिद्ध हो जाता है आकाश ये बताए ये बता दिया शब्द से क्वेश्चित आश्रितत्व तो रूप बोध अनुये कहा टीका में कहा था शब्द कहने का आश्रित होता है जैसे रूप गुण yeah. है कहने का आश्रित होता है उसी प्रकार कहने का आश्रित होगा तो जहां आश्रित होगा वो आकाश वो आकाश को दिखाया हुआ है वहां मधु yeah. में ये कहा तत् शब्दाधिकरण टीका में कहते तत्व शब्दाधिकरण सामान्य सिद्धम शब्दा का अधिकरण सामान्य सिद्ध है पारिशेष्या आकाशम सिद्धम और परिशेष न्याय लगा करके शब्द तो गोड़ा है करके कहने के कहेंित इतना सिद्ध हुआ तो परिशेष न्याय लगा करके बाकी में रह नहीं रूप से आकाश की सिद्धि तो हो गई किन्तु तो कितना आकाश है प्रश्न उठेगा कहते लाघवाद एक आकाश मानने में लघु है और अनेक आकाश मानने में गौरव है लागवाद तच्च मैंने आकाशम कल्पना ला के कल्पना करना ही है और तो कोई नहीं हनुमान तो कल्पना ही है ना अनुमान से सिद्ध करना आकाश की कोई आंख के विषय तो है ना आकाश या आकाश नहीं दिख रहा है या तो वो दीवाल दिखता है या ये दीवाल दिखेगा बीच में नहीं दिखता आकाश प्रत्यक्ष आंख आक का चक्षु का विषय नहीं है ये तो अनुमान का विषय है शब्द को लेकर के आकाश है करके मानना होता है जैसे धूप दूर में दिखाई पड़ता है तो अग्नि है करके मान्यता होती है इसी प्रकार अनुमान का विषय है आकाश आंख विषय नहीं आकाश को नहीं दिख रहा या तो ऊपर छत दिख रहा है या नीचे जल दिख रही है बीच में नहीं दिख रहा है अनुमान का विषय है तो वह आकाश एक ही लाघव लघुता है लाघव अनुसे एक गम्य थे अवश्य तथा चहरअंत से एकम आकाशम अनुमान प्रावणात अधिगतम कुछ वहां अनुमान प्रमाण से सिद्ध हुआ बाहर भीतर एक ही आकाश से सिद्ध हुआ यही हमने यहां कार्य का कहा था भी। आत्मा आकाश व जीवर घटाकाश घटाकाश गिरिबोधिता घटाधिवत संघातर जातो यन दर्शन यही तृतीय कार्य कामने की जो ये आकाश जैसे एक होता है वैसे आत्मावात्मा भी एक होता है जब दृष्टान्त सही हो जाए तो सिद्धांत को मानना पड़ेगा ये कहा तथा जैसे आकाश एक होता है एक ही होता है के हिसाब से आकाश को नहीं हो सकता एक ही होता है ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ तथा अधिदेव अध्यात्म जो ब्रह्म प्रत्येक भूतम सिद्ध अधिदैव और अध्यात्म जो आत्मा है वो ब्रह्म जो प्रत्येक भूत है वही सिद्ध होगा यही आत्मा ही है अधिदैव और अध्यात्म भेद नहीं जैसे आकाश में भेद नहीं होता ठीक किसी प्रकार आकाश में वेद नैयायिक भी नहीं मानता जो मान दिया उन्हीं के तरफ से दिया था उन्हीं को समझाने के लिए जैसे तुम लोग ऐसा मानते हो ना उसका भेद नहीं कर पाते हो ठीक इस प्रकार आत्मा का भेद नहीं होता एक ही होता है कहा तथा अधिदैवम अध्यात्म च ब्रह्म जो अधिदैव और अध्यात्म दोनों ब्रह्म प्रत्ययभूत हम अध है और प्रत्ययभूत आत्मा है दोनों सिद्ध हम ब्रह्म आत्मा ही है सिद्ध हो गया मधुरा सिद्धम उत्तरार्धम चेथिव्या उदर ही चाहिए तो कैसे? बताओ ना कोई दृष्टान से पृथ्वी उधर ही चाहिए आकाश हनुमान में प्रकाश था जैसे हनुमान के द्वारा सिद्ध किया मैंने एक ही आकाश है पृथ्वी में पेट में पेट के भीतर जो खोखला बना बाहर पृथ्वी को बाहर जो खोखला बना एक ही है जैसा है अनुमान के द्वारा सिद्ध किया लोके लोक में सिद्ध हुआ है तद्वत उसी प्रकार यहाँ परमात्मा जीवात्मा ये ग्राम जीवाही पदुग्राम किया हाँ। आठ के लाघ बाद तथा लाघ रूप लाघव रूप तर्कानुगृहित हम सद अनुमान आकाशे आकाश के पर क्योंकि आकाश एक मान्य में लाघव गुण है और अनेक मानने में गौरव दोष आ जाएगा कर लाघवरूप तर्क अनुग्रहितम ये तर्क से युक्त है तर्क तर्क युक्त होने से मान तर्क क्या है वो जो अयथा ज्ञान तीन प्रकार का होता है ना हाँ तो संशय विपरीत तर्क ये तर्क यद्यपि झूठा होता है किंतु अनुमान में उपयोग होता है यदि बंडी नश्यात तरी धूप नश्यात कौन बोलता है यह समझाने वाला व्यक्ति बोलता है सामने वाले को समझा रहा है देखो पर्वत पर में बनी अग्नि न होती तो धुआं न होता ऐसा बोलता है उसको पता है अग्नि है धूम है होते हुए नकार लगाकर बोलता है ये तर्क है ये बन्नी आवाज़, धुआं आवाज़ दिखा रहा है, क्या माने उसके शब्द में क्या दिख रहा है बन्नी आवाज़, धुआं भाव यदि बंडीर नश्यात तभी धूमो भी नश्यात ऐसा बोल रहा है ये तर्क है ये उससे क्या होता है की पुष्टि हो जाती है क्यों धूम जो है बन्नी का कार्य है अगर कारण हो तो कार्य नहीं हो सकता कार्य दिख रहा है तो कारण जरूर है ये सिद्ध करना है तरक द्वारा वो बार बार यही बोलेगा धूम वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है धूम दिख रहा है उसको हम मना नहीं करते अग्नि कहाँ वहां नहीं है अग्नि चूल्हे में दोनों हम मान लेते चलो आपने बताया खाना पकाते में दिख लिया है पहले आपने कहा पर्वतों का पर्वतो बोला हमने कहा क्यों तो आपने कहा धुमात ये बोला हमने कहा क्या धुमाने से अग्नि होती आपने कहा हाँ होती है कहा मानस भी देखा धूम और हम मानते हैं वहां वहां हो यहां न हो या खाली धूमे तो क्या उत्तर देंगे उस में यही तर्क देना पड़ेगा यदि बंदेर नश्यात तेरी धूम की नश्यात तर्क यद्यपि वो यथार्थ ज्ञान में आता है किंतु अनुमान के पुष्टि के कारण है तर्क अनुमान के लिए अनुकूल होता है वो घव रूप तर्कृतम लाघव रूप तर्क के द्वारा अनुग्रहित अनुमान साथ अनुमान ऐसा है तो अनुमान आकाश ही आकाश की एकता के सिद्ध एक करता है ठीक है आगे कहते हैं। है टीका दिखे इत एक नाम तात्पर्य इस हेतु से भी आगे भी और हेतु देने वाले है तैत स्त्रुति दिया वृद्धारिया और भी श्रुति एक और हेतु देते इत जीवात्म पर ऐक्य में श्रुतीरा तात्म स्तृति तात्पर्य और भी है क्या तात्पर्य है निका जीवात्मोरम अभेदेन प्रशस्य निंदते यदम भी सामं जश जीवात्मरन्यम अभेदेन प्रशस्यम निंदते यदम भी समीवात्म जीवात्मा और परमात्मा के दोनों के अन्यम अभिन्न ऐक्यं अभेदेन प्रशस्यते अन्य रूप से प्रशंसा की गई है अद्वैत पर शुर्ति, कई श्रुतियां ऐसी बोलती है कि आदि आदि बहुत सारी श्रुतियां हैं नुत द्वितीय अवस्थी आदि बहुत श्रुति कुछ शुर्ति देंगे कुछ भाषण देंगे श्रुतियां अवैध बताने वाली श्रुति है उसकी प्रशंसा की है और भेद देखने वाली की निंदा की है ऐसा उदरम अंतरम गुरुदेव तशय अथ तश इत्यादि भेदवादी की निंदा की है भेद दृष्टि वालों की निंदा की है और अद्वैतवादी की प्रशंसा की है श्रुतियों ने उन उन स्थानों में इसे देखते हुए भी अद्वैत सही है ये कहना चाहते हैं जीवात्मा अरंग्यम अवेद न प्रशंस्य जीवात्मा की जो अभिन्नता है अभेद रूप से श्रुतियां प्रशंसा करती हैं श्रुतियों के द्वारा प्रशंसा की जाती है उसकी अवैध की अद्वैत की और नानात्म निंद्रुति नानात्म की निंदा करती है जीव अन्य परमात्मा अन्य निंदा करती है अन्योसा अन्योहम स्मृति न समेगा पशु देव स देवा इत्यादि कहा उसका दिन ना की है वो परमात्मा अलग है मैं अलग हूँ ऐसा मानने वाला वो पशु है देवताओं के पशु है अरे पशु जैसे मालिक उपकार करते हैं दूध दु, दूध आदि देकर के ये देवताओं को उपकार करने वाला एक, ये ज्ञाति करता रहेगा कुछ करता रहेगा देव का काम चलता रहेगा देवताओं का पशु है कर्म करता रहेगा देवताओं को ऐसा कहा भेद की निंदा की है अवेद की प्रशंसा की है नानात्व निंदा देनात्व के भेद की निंदा की है स्कृति ने तबे ब इसलिए अवेद भी सामंजस्य है वहां भेद भी है भेद की निंदा की हुई है स्कृति ने अवेद की प्रशंसा की हुई जो प्रशंसा होगा वही तो लेना चाहिए ना निंदा को छोड़ देना चाहिए वही सामंजस्य युक्ति संगत है ये कहा ठीक है अभेदेना ब्रह्म भेद ब्रह्म तो कहा अवेद रूप से कहा ब्रह्मी इत्यादि में अभेद दिखाया है जो ब्रह्म को जानता है मैंने कौन है जानने वाला जीवात्मा यही तो होगा ना जानने वाला ब्रह्म भवती अवेद दिखाया जो तो भेद ब्रह्म भवती इत्यादि श्रति है अभेदेना मैंने ब्रह्म भेद ब्रह्म इत्यादि ना ब्रह्म भाव फल वे न ब्रह्म भाव के फल का कथन किया है ब्रह्म जानने वाला का फल क्या ब्रह्म होना ब्रह्म फल कथन किया तीन नंबर की टिप्पणी फल है तीन नंबर अवैध ज्ञान से फल या फल क्या अवैध ज्ञान का फल का कथन किया क्या, क्या फल पता है ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है अवैध रूप से जानता था ब्रह्म को फल कथन किया एक ठीक है आगे यद प्रशस्त तद विधेय देखो एक निंदित है एक एक प्रशंसित है दोनों में से विधेयक वही होगा जो जिसकी प्रशंसा की जा रही है वही कर्तव्य होगा जो निंदनीय होगा अकर्तव्य होगा ये यह टीका कार्य प्रशस्त थे तद विधेयक जिसकी प्रशंसा की जा रही है के द्वारा वो होगा विधेयक होगा वो कर्तव्य वही होगा यद प्रशस्त तद विधेयम न्याया इत्यादि न्याय युक्तियां सर ऐसी युक्ति से क्या सिद्ध होगा एकत्व दर्शन फलवादी उपलब्धा एकत्व प्रशस्तवाद विवक्षित विधि तो ये इस युक्ति से क्या होगा एकत्व दर्शन में फलवाद का कथन सिद्ध युक्ति संगत है वो ऐसे उपलब्धि होने से एकत्व प्रशस्तत्वाद एकत्व प्रशस्तता एकत्व विवक्षित प्रशस्तत्व प्रशंसा श्रुतियोगी द्वारा होने के कारण एकत्व विवक्षि भेदवाद विभक्षित नहीं कहा चार की टिप्पणी है फलवाद फल का कथन भी है और युक्ति भी है उसमें तो दोनों के के भी है आदि युक्तियां भी है निंदा की है दूसरे की यह दोनों के मिलने के कारण ऐसे हो जाता है मन ये जीत ब्रम ही है, ना नहीं। तो होता है। एक कहा आगे अनेकत्व सर्वप्राणी साधारण तम निंदम दृश्यते हैं जो अनेकत्व है द्वैत है सर्वप्राणी के लिए साधारण है उसके लिए कोई वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हाँ। सभी मानते हैं ये दूसरा है करके पशु भी जानता है मारता है दूसरे को सिंह से मारने लग जाता है द्वैत को सब समझते हैं द्वैत को सिखाना नहीं पड़ता द्वैत को सिखाने सब जानते हैं सभी जानते हैं ये है मैं भिन्न हूँ सब जानते उसके लिए शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है द्वैत को जानने के लिए सर्व प्राणी के लिए साधारण है मानी प्राणी महा के लिए है पेड़ बकरी आदि भी जानते हैं सब जानते हैं द्वैत एक दूसरे के साथ दूसरे पे करते हैं सजाति पर का ज्ञान होता है उनको द्वैत का ज्ञान सबको सर्व है सर्वप्राणी साधारण है अच्छा अनेकत्व मानी द्वैताम अनेक होता है द्वैत वहा सर्व प्राणी साधारण सभी प्राणी मात्र के लिए साधारण है तब निंदा उसके निंदा दिखाई पड़ती है द्वित सर्व को मनुष्य की तो बात छोड़ो पशु पक्षी आदि भी द्वैत को जानते है दूसरा आ गया नहीं जानते है कोई आए तो लड़ने लग जाते है जानते हैं सब तो जानते हैं कहा देखा है तो कहा और आगे बोलते हैं ज्ञान निंदते तब निषि थे जिसकी निंदा की जाती है उसके निषेध करती है वो तो काम नहीं करना चाहिए या निंदते तब निषि जिसका निंदा होती है उसका निषेधि में की जाती है ऐसी युक्ति होने से नानात्म शास्त्रार्थों न शास्त्र का जो तात्पर्य अर्थ होगा प्रयोजन होगा भेद नहीं होगा अभेद होगा नाना मन भेद वो शास्त्र का तात्पर्य उसमें नहीं है शास्त्र का प्रयोजन उसमें नहीं है यह सिद्ध तो होता है <laughs> एक नाना निंदते तदैव भी सामंजस्य एकत्व की प्रशंसा की जा रही है और नानात्व तो के जिंदा की जाती है जो युक्ति तो संगत तो तो है वही सामंजस्य होगा युक्ति संगत एकत्व है वही देना चाहिए एक ठीक है तद उभयम एकत्व तो प्रशंसनम तो नानात्व निंदन च एकत्व तो शास्त्रीय मेरी फलतवाह तदेव समंजह दोनों जब एकत्व तो और अनेकत्व तो दो चल रही है चल रहे हैं तद उभय दोनों के दोनों द्वैत और अद्वैत दोनों में एकत्व तो प्रशंसनम तो एकत्व की तो प्रशंसा किए गई रही है आगे स्तुतियां भाषा का अद्वैत वाले के निंदा करेंगे ऐसी स्तुतियां हैं एकत्व प्रशंसनम नानात्व निंदनम च ये दोनों के दोनों है एकत्व तो की निंदा है स्थितियों में और की निंदा ना एक प्रशंसा तो तो है ये दोनों के दोनों होने से क्या होगा एकत्व तो में शास्त्रीय में से थी. क्या होगा एकत्व तो ही शास्त्री का शास्त्रीय है ऐसा स्वीकार करने पर युक्त है क्या सिद्ध हुआ था तदेव भी सामंजस्य वो एक तो सामंजस्य है युक्ति संगत है वही रहना चाहिए ठीक है श्लोकाक्षराणी व्याच और के जो शब्दावली हो रही है उसकी व्याख्या करते यदि कहा यद यदि युक्तिता यदि न यद है वो यद युक्तता श्रुतिता से निर्धारित जो युक्ति से और श्रुति से दोनों के द्वारा निर्धारित वस्तु है जीव से परसनो जीवात्मो अन्यत्वम जीव और आत्मा की अनन्यत्व जीवापनों अन्यत्व है ना जीव का और परमात्मा के ऐक्य जो है श्रुति से भी सिद्ध है युक्ति से भी सिद्ध है घटाटाश महाकाश आदि को लेकर युक्ति दिखाया तो श्रुति आई है ब्रह्म वेद ब्रह्म विभवती आदि बहुत सारी श्रुति है तो यद यद यदिता श्रुति निर्धारित एक युक्ति से माने अनुमान से युक्ति से और श्रुति से निर्धारित वस्तु है जीव से परस्य च आत्मनो जो जीवात्मा परमात्मा की उसी को करके कार्य का दोनों का परमात्मा दोनों का बात अन्यत्व जो अभेद है अवेदे न प्रशस्त स्तूयते शास्त्र व्यासादि विषय अवैध रूप से प्रशंसा की गई शास्त्रों में, भेद, में अथवा व्यासादी ऋषियों ने प्रशंसा की है एक अद्वैत की शास्त्र में भी किया है और व्यासादी ऋषियों ने पुराणों में भी किया है जगह जगह स्मृतियों में भी किया है एकांता एक नंबर टिप्पणी अवेदे प्रशस्त एक रत्व विवक्षित है कुछ कोई एक तिर से विवक्षित होता है सभी का उसे तात्पर्य निकलता है और यज्ञ सर्वप्राण साधारण स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृत कुरचित नानात्म तो दर्शनम निंदे एक कुतार्किकार्किक तो द्वारा बनाए गए जो शास्त्र है उसका निंदा की जाती है मनुस्मृति तो में उसकी निंदा की हुई है भेदभा स्मृतियां करके निंदा की है यह कहना चाहते सर्व प्राणी साधारण तो सभी प्राणी के लिए उपलब्ध है द्वैत उसको द्वैत को सिद्ध करने के लिए शास्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है शास्त्र क्या था? तो पशु भी समझ रहा है तुम अपने बुद्धिमान समझते हुए अपने ग्रंथ बनाया द्वैत सिद्ध करने के लिए तो पशु से भी गाय गुजरे तुम जो द्वैत वो भी जान रहा उसको सिद्ध करने के तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो द्वैत की सिद्धि के लिए जो करते हैं यही कहते हैं कि यह यज्सर्व प्राणी साधारण प्राणी मात्र जानते हैं द्वैत को सभी जानते हैं साधारण है स्वाभाविक है सिखाना नहीं पड़ता वह एक स्वाभाविक है सब जानते हैं नंबर के रूप में अविद्यकम अविद्या का कार्य है द्वैत वह शास्त्र बहिष्कृत उतार की कई विरचिता ये किन्ने किया शास्त्र से बहिष्कृत जो व्यक्ति है उन्होंने बनाया द्वैत शास्त्र शास्त्रन जिसको बहिष्कार कर दिया तू यज्ञ त्याग दिया है उनके द्वारा शास्त्र बहिस्तृत शास्त्र बहिष्कृता शास्त्र वहिष्ठता तृतीय समाश् जिनका बहिष्कार कर दिया ऐसे लोगों के द्वारा कुतार्किक जो तार्किक नहीं है कुतार्किक है वो? उनके द्वारा विरचित जो शास्त्र नाना प्रदर्शन जो द्वैत पाद उसकी निंदा की जाती है श्रुति में और व्यासादरी से भी निंदा करते हैं श्रुति में भी निंदा है क्यों श्रुति बोलती है न तो तत्तीय और एक दीप्ति आयकर भी लिखते हैं बड़े जोड़ लगा करके सिद्ध किया है चाहे नई आयिक हो चाहे योगी हो चाहे शांति हो जो भी हो सब ने द्वे सिद्ध किया है श्रुति बोलती है न तो तत् वो आत्मा अनेक नहीं है तथा आत्मतत्व दीप्तम नास्ती द्वितीय भयम निंदा है जब द्वितीय देखोगे तो भय हो जाएगा ये निंदा जाए। है द्वैत दर्शन में निंदा है और उदारम अंतरम कुरुते अथत भयम भवती उतर उतअरम अंतरम है उत्त माने होगा अपी अंतरम माने भेद और उद अरम माने अल्प और अंतरम माने भेद उत अरम अल्पम अंतरम ऐसा है उत्त का अर्थ होगा स्वर्प अरम माने भेद अंतरम माने भेद अल्प भेद भी यदि मानता हो तब भी उसको भय होगा कहा आत्मा ये अवैधपरक स्त्रीति बोल रही है प्रशंसा कर रही है ये जो कुछ है आत्मा ही तो है और क्या है रज्जु में जो कुछ भी दिख रज्जु ही तो है ज्ञान अवस्था में जो कुछ दिख रहा है वो ज्ञान अवस्था में आत्मा ही है सब मृत्यु सह मृत्यु आप ही नाना को पश्यती ऐसा वो मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा जो नाना तो भाई नहीं नाना जैसा देखता है रज्जु में अनेक होना संभव नहीं अनेक जैसा देखने को भय हो जाता है मृत्यु सह मृत्यु सह मृत्यु मृत्यु मापन होती वह मृत्यु के प्राप्त करेगा यह नानी यह ब्रह्मणी आत्मनी नाना इव पश्यती नाना जैसा देखता है नारा तो हो ही नहीं सकता आत्मा इत्यादि वाक्य अन्य ब्रह्मवेद भी अन्य ब्रह्मओं ने भी एकत्व की प्रशंसा की है और द्वैत की निंदा की है और ये वाक्यों से श्रुतियों ने द्वैत की निंदा की है एकत्व की प्रशंसा की है जो प्रशंसित होगा वही लेना चाहिए कहना चाहते है चा ये तत्व तदेब भी सामंजस जो एकत्व है जो बताएगा वही सामंजस्य है क्यों सामंजसम ऋजु अवबोधन न्याय तो सरल ज्ञान होगा जिसका कोई युक्ति संगत है एक नंबर की टिप्पणी सुखावशन जो सुपर को ज्ञान हो सके उसी को जाना सरल है द्वैत को जानना बहुत कठिन है द्वैत बोलना तो सरल है कितने हैं संख्या में है? आप गिन नहीं पाएंगे जीवन भर रहे नहीं गिन सकते कहा जानता है कि द्वित सारा आप किंतु अद्वैत को जानना सरल है से देखें। या तो तार्कि पर कुदृष्टा यह स्मृतियां कुदृष्टि मानी स्मृतियां तार्किकों द्वारा परिकल्पित जैसे मन में आया वैसे लिख दिया अपने बुद्धि ने जहां तक देखी वही लिख दिया पीछे कोई प्रमाण नहीं चिंता आपके आप जो भी काव्यादि बनाएंगे अगर पीछे कोई प्रमाण हो तो वो माना जाएगा और पीछे कोई उसके पीछे प्रमाण नहीं है तो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा भगवदगीता को प्रमाण मानते हैं क्या यहाँ हमारे भगवान ने बनाया इसलिए नहीं हमने भगवान ने बनाया करके उसको प्रमाण नहीं मान सकते दूसरे बोलेंगे हमारे भी बौद्धिस्ट बोलेंगे हमारे बुद्ध भगवान थे उन्होंने बनाया बोलेंगे नैयायिका अपने गौतम आदि को भगवान मानते हैं उन्होंने बनाया तो क्या क्या उत्तर होगा भगवद गीता वेद बोलता है इसलिए प्रमाणित है भगवान ने बोला इसलिए प्रामाणिक नहीं ऐसा कहने से आपका काम नहीं चलेगा कहना पड़ेगा वेद से अविरुद्ध बोला वेद विरुद्ध नहीं है इसलिए प्रामाणिक है वेद के साथ मिलता है बाकी ये वेद के साथ नहीं मिलते हैं बौद्धाधिक ग्रंथ इसलिए अप्रामाणिक है यह नहीं कि भगवान ने कहा इसलिए ऐसा अंधविश्वास में नहीं चलेगा वेद अविरुद्ध वेद से अविरुद्ध है इसलिए वह प्रमाणिक है मनुस्मृति की स्मृति है और कापिल स्मृति स्मृति है हम मनुस्मृति को प्रामाणिक मानते हैं काबिल स्मृति को नहीं मानते क्यों वो बोले क्यों ऐसा ये वेदभाव क्यों क्या उत्तर देना होगा मनुस्मृति इसलिए स्मृति वेद विरुद्ध है इसे प्रामाणिक नहीं ये तो उत्तर है या स्तु तार्किक तो परिकल्पित आपको दृष्टि यहाँ जो जितने भी स्मृतियां बनाई है जिन्होंने जो शास्त्र बनाया है द्वारा परिकल्पित पीछे कोई प्रमाण नहीं जिसका शास्त्र के आधार बना करके नहीं बनाया केवल अपने के आधार पर जो कुदृष्टि जितने भी स्मृतियां हैं अनुद्विया टेढ़े हैं सबके सब टेढ़े सब मेड़े करके खींचा पानी में किया गया है न घटना जब निरूपण करने पर क्या होता है कि संभावना को सिद्ध नहीं हो सकते होने की संभावना नहीं है ये हो जाते हैं ऐसा कहा अनिध्य दो नंबर की टिप्पणी अन्यायी त्यर्थ न्याय नहीं ये अन्याय है वो न्याय नहीं अन्याय है अनुसार के साथ ऐसा ये कहा अच्छा ठीक है यदि होना शंका एक रसत्व दर्शेगी तो का अभाव है कोई शंका कर सकता है जी प्रपाता में अनन्यत्व हो नहीं सकता कोई शंका करेगा तो उसके खंडन के लिए एक रसत्व दिखाते हैं अभेदेन प्रशस्ते इत्यादि कहा है अभेदेना इत्यादि का अवैध रूप से प्रशंसा की शास्त्र अवेदे न प्रशस्यू शास्त्री शास्त्र वेद में स्थिति की है अवेद की और व्यासादी में स्थिति की इत्यादि टिप्पणी छनत्व अन्यभाव रूप अन्य माना अन्य का अभाव रूप है अन्यत्व माने द्वैध का अभाव रूप है अन्यत्व अन्यत्व का अभाव रुपाय। रुपाय। भावे, ये शंका कर सकता है कोई का अर्थ होगा द्वैता नहीं हुआ कहने से अभाव सिद्ध होगा ऐसे कोई शंका कर सकता है ये को खंडन करना है इसलिए एक दिखाया अवेदे न प्रसं उसकी प्रशंसा की है अभाव की प्रशंसा कोई नहीं करेगा द्वैता अभाव की प्रशंसा नहीं करेगा अद्वैत की प्रशंसा करेगा अच्छा तत् प्रशस्यते शास्त्रेण इति में आधार व्याख्या है भाष्य में है ना कि अभेदेन प्रशस्यते शास्त्रेण तो तत्पद को लगा करके व्याख्या करनी चाहिए वहां तत् लगा करके व्याख्या करनी चाहिए कहा शास्त्रेण अभेद वेदन फलवाद शास्त्रे अभेद वेदन है फलवाद है नवपिचित अवैध वेद है ना अवेद वेद विद्यते जाना जाता है जिसे उसको अवेद वेदन बोलेंगे लूट प्रत्यय है वेदन में जिसे जाना जाता अवेद जाना जाता है ऐसे शास्त्र है शा, सात शास्त्रेण सा। अवेद ज्ञान निमित्त का फल कथन है ना इत्यादि आठवीं है तत्पद मारा है व्याख्या तत्प्रशस्यते शास्त्रेण इति तत्पदम आदाय व्याख्या व्याख्या तत्पद लेकर के तत्पद में आदाय अध्याय तत्पद का अध्याहन करके करना उसकी प्रशंसा की जाती है इत्यादि व्याख्या तो करना, करना। शास्त्रेडा अवेद वेदन है ना फलवादेना इत्यर्थ शास्त्र जो अवेद वेदन करता है अवैध ज्ञान जिसे होता है तो इसके फलवाद कथना है कौन है खाली शास्त्र ही जाए व्यासपरादि स्मृतियां हैं उनके व्यास पराश, के परास पराशर आदि के स्मृति है वेद अविरुद्ध है वो वेद का अनुकरण करके लिखा हुआ है तो वो उनको भी माना जाएगा और आपके द्वारा बनाया हुआ तर्कों को नहीं लिया जाएगा क्यों आपके पीछे प्रमाण नहीं है जो मन में आया वो लिख दिया और व्यास आदि ने जो लिखा है वेद को देखते हुए लिखा है थोड़ा व्याख्या करने के हिसाब से सामान्य जनों को समझाने के हिसाब से वेद वाक्यों को ही अर्थ बताया जाता है इसलिए वो प्रामाणिक मान जाते हैं थम, बेद के अर्थ ही से उन स्मृतियों में के तो पुराणों में स्मृतियों में जो कहा वेद का ही अर्थ है जैसे सत्यम बद तैत प्रतिशत में आ जा सत्यम बद धर्म चार इत्यादि सत्यम बद सत्य बोलने से क्या होगा फल का कथन नहीं है खाली स्मृति ने बोल दिया असत्यम बद क्या फल मिलेगा क्योंकि प्रयोजन उद्देश्य बंदो भी न प्रवृत्ति थे प्रयोजन देखे बिना मंद बुद्धि वाले की प्रवृत्ति नहीं होगी तो विचार की प्रवृत्ति कहा से होगी तो सत्यम पद का लिए देवी भागवत ने ष्ठ स्क लगा करके रख दिया या सत्यम पद के ऊपर एक कंद बना दिया देखो एक हरिशन्द्र राजा थे सत्यवादी थे एक कहानी बना के लिए चले सत्यम पद के ऊपर सत्य बोलने से स्वर्ग मिलता अंतिम सिद्ध हो हरिशन्द्र स्वर्ग का है सत्यम पद के ऊपर एक देवी भाव का एक स्कंद है शास्त्र शस्तक है तो वेद के छोटे से वाक्य को लेकर के एक एक स्मृतियां बनाई गई तो प्रमाण है